आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ भोपाल से नोपुर जी हमारे साथ उपस्थित हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप ज्योतिष विशेषज्ञ हैं जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ज्योतिष विद्या के बारे में जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आइए ऐसा क्या ख़ास है उसमें और नोपुर जी का एक्सपीरियंस सुनते हैं उसके बाद हम सभी को पता चलेगा कि क्या ख़ास है तो आप सभी की तरफ से नूपुर जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति सभी को मेरी तरफ से। जी। <laughs> कैसे हैं आप जी यहाँ क्रम बहुत अच्छे हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है हाँ हाँ हाँ और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बताइए आपका ज्योतिष शास्त्र से कैसे जुड़ना हुआ जी मेरा करियर तो पूरा जर्नलिज्म का रहा है हु लेकिन हुँ हुँ। क्या है न भगवान हमको जिस ओर ले जाना चाहते हैं उस और ले जाते हैं परमात्मा तो मुझे एक चांस मिला था भोपाल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ब्रांच है अच्छा तो अच्छा। वहाँ पर डिप्लोमा कोर्स निकला था तो वो आया किसी और के लिए था ऑफर लेकिन ऑप्ट मैंने कर लिया उसको तो इस तरह से मैंने एक <laughs> साल का डिप्लोमा किया उसमें एंट्रेंस टेस्ट भी होता है फिर मुझे लगा जब मैंने ये कर लिया है तो मैं एम भी कर सकती हूँ फिर मैंने दो साल का फलित ज्योतिष में एमए भी कर लिया तब सोचा नहीं था कि मैं आगे इसमें कुछ प्रैक्टिस करूंगी लेकिन फिर एक इच्छा थी कि नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए अच्छा, लेकिन चाहिए। मैंने कहा कि आचार्य तो लग ही गया है अब <laughs> लगे उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल आप लोगों की कुंडली देखिए वही सबसे बड़ी डॉक्टरेट है अगर आप सही डायग्नोज कर लेते हैं उनकी प्रॉब्लम और सही सोल्यूशन दे सकते हैं उनको तो बिल्कुल बिल्कुल ज्योतिष का वास्तु का रैकी का जो उनका होता है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और हुँ। एक प्योर सोल के रूप में हमारी कोशिश यही रहती है हुँ, कि हुँ। लोग खुश कैसे हो जाए उनकी समस्या कैसे दूर हो जाए बिल्कुल बिल्कुल या फिर अगर दूर नहीं हो सकती है तो वो कैसे पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना कर सके क्योंकि हम कर्म को जितना टालने की कोशिश करेंगे उतना ही वो हमारे सामने आएगा बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देना <laughs> <laughs> सही बात है नूपुर जी मैं चाहूंगा कि ज्योतिष विद्या का जब आप प्रैक्टिस या पढ़ रहे थे डिप्लोमा कर रहे थे तो उस समय ऐसा क्या चीज गठित हुआ कि आपको लगा नहीं ये चीजें बहुत अच्छी हैं और मैं कर सकती हूँ देखिए कई लोग सोचते हैं कि बस हाथ दिखा दिया मुंह देख लिया उससे आपने पढ़ लिया हो गया काम खत्म लेकिन ये एक ना साइंटिफिक विद्या है जैसा आच्छा, मैंने आच्छा। पाया है पूरी गणित के ऊपर बेस्ड है गणनाओं के ऊपर में हुँ, क्योंकि हुँ, नक्षत्र हैं ग्रह हैं तारे हैं सब कुछ है आकाश हैं तो अपने हिसाब से उनका मूवमेंट चलता है तो हम जब पैदा होते हैं तो पर्टिकुलर जो पोजीशन होती है यूनिवर्स में ग्रहों की नक्षत्रों की उसके हिसाब से इसको देखा जाता है तो बहुत सारे लोग उसमें भी बिलीव नहीं करते हैं हुँ और हुँ वो अपने अपने बिलीव की बात है राष्ट्र तो में भी बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं। हा, हा, लेकिन हा। हा। आप पाएंगे कि यहाँ पर भी माउंट आबू में जो प्लांट्स हैं हम अक्सर डिस्कस करते हैं उस चीज को जी, जी, कि वो ज्यादा लाइवली दिखते हैं मतलब उनमें एक ओझ है कहना चाहिए कि वो बात यहाँ भी आती वाइब्रेशंस तो असर करती है ना जी जी वही चीज ज्योतिष के साथ भी आप जितने गहरे जाते हैं उसके लिए एक दो जीवन काम है और हमने काफी समय बाद इसका अभ्यास शुरू किया है आ, तो वो तो है आप जिस विद्या में जितना गहरे उतरोगे वो कहते हैं गहरे पानी पैठ तो मोती मिलेगा वही तो स्थिति है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बता दिया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा अब देखिए जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कहा कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं बिलीव करते हैं नहीं करते हैं इस बीच में असमंजस ये है कि जो लोग जानना चाहते हैं वो भी इस तरह की चीज़ों को सुनकर थोड़ा सा दूर हो जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि इसे ठीक से जैसे आपने कहा मैथमेटिक्स है तो मैथेमेटिक्स में टू लेकिन कई बार जिंदगी में वन टू का फोर हो जाता है तो वो सारी चीजें तो बच्चे तो एक साथ पैदा हुए जो बच्चे हैं दोनों की किस्मत अलग होती है हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कैप्टन विक्रम बत्रा तो जी जो भाई थे वो लेकिन वो कारगिल युद्ध में शहीद हो गए उनके भाई अभी तक है कम्प्यूटर के फील्ड में काम करते तो किस्मत क्यों अलग हुई उनकी क्योंकि वो अपने कर्म बंधन अलग अलग लेकर आए थे वही चीज होती है कि हम जो पास्ट लेके आते हैं उनके हिसाब से हमारी कुंडली में भी जैसे कि उनका जैसे बर्थ तो उसी दिन हो गया उनका गन्ना एक ही होगा नहीं आप देखिए मान लीजिए आप पांच मिनट के भी अंतर से पैदा हुए हैं तो गन्ना उस समय भी स्थिति चेंज हो जाती है जैसे किसी ने मुझे बताया की आप फाइव ट्वेंटी पीएम पे पैदा हुई फिर उसने कहा कि नहीं ये गलत था सेवन ट्वेंटी पीएम पे उसका बर्थ टाइम है आ, तो मैंने देखा कि छह दस पे ग्रह की स्थिति चेंज हो गई तो वो सारे खानों में ग्रह बदल गए जो 12 नंबर पे सूर्य बैठा था वो एक नंबर पे आ गया ऐसे <laughs> फर्क पड़ जाता है उससे कि कौन से ग्रह कहाँ है कितनी डिग्री पर है आ, उसको कौन से ग्रह देख रहे हर चीज का फर्क पड़ता है इसलिए अलग हो जाती है सबकी किस्मत तो यहाँ पर कई लोगों का भी जन्मदिन तो याद रहता है टाइमिंग किसको याद नहीं तो, तो, तो ऐसे में क्या उसके लिए और क्या तरीका हो सकता है? प्रश्न कुंडली मान लीजिए आपने अभी मुझसे सवाल पूछा अभी जो समय है हाँ। उस समय की कुंडली बनाऊंगी आपके हिसाब से अच्छा तो प्रश्न कुंडली देखना भी एक अलग तरीका है ओके उससे ओके। भी देखते हैं और बहुत सारे तरीके हैं आप केवल कोई अंगूठा देख करके भी आपकी भविष्यवाणी कर सकता है कोई हाथ देख के जिसको हम पेमेस्ट्री बोलते हैं हस्तरेखा शास्त्र उससे भी कर सकते है कई लोग केवल माथा देख कर कर देते है आपने कितना उस विद्या को जाना है है लेकिन ईमानदारी सब में जरूरी होती है बिल्कुल, बिल्कुल। का बनाते हैं, पैसे बता दिया मुझे लगता है की कई बार हम लोग जो है ऑनलाइन एक बार मैंने ज्योतिष आचार्य जी को बुलाया था गुजरात के ही थे वो ऑनलाइन थे मेरे साथ तो काफी लोग उनको जो है जानते थे तो धराधड़ उन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजना शुरू कर दिया डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है मतलब इससे पता चलेगा हमारा भविष्य तो कोई लड़के का पूछ रहे हैं कोई खुद का पूछ रहे है। और जैसे तो हाँ। हाँ। हैं जैसे डेट ऑफ बर्थी अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत सारी विधिया है आजकल एक और चीज मैंने देखी थी जहाँ पर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है वो उंगलियों से वगैरह सारा डिटेल्स लेके हाँ फिंगर फिंगर फिंगर फिंगर, फिंगर प्रिंट से हुँ, हुँ, हुँ। उससे भी शायद भविष्य बताता है अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा इन सारी चीजें ये सारी चीजें जैसे आपने बताया कि पाम हिस्ट्री है डेट ऑफ बर्थ है या और कोई चीज़ है बहुत सारी ऐसी चीजें तो ये अलग अलग है या इसमें सीनैरो निकल के आता है कि हम भविष्य को देख पाते हैं कहीं ना कहीं जाके सब चीजें जुड़ जाती है हाँ हाँ हाँ वो अलग भी है और आप सोचेंगे कि हर चीज आपको कॉलेज में कोर्स में पढ़ा दी जाए ये भी नहीं, नहीं हो सकता नहीं। हर कोई कॉलेज में पढ़ा है और आपको मालूम है कि जो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना काम आता है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है <laughs> आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा जाए जी जी जी सिंपल सा सूत्र बस यही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए नुपुर जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो <laughs> मुस्कुराते रहो दिल से निकलता नहीं मेरे बाबा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 to नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और नूपुर जी से बातें हो रही हैं और ज्योतिष शास्त्र के बारे में बातें हो रही थी बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और अलग अलग विद्या हैं और जो चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं और इसमें मानने और ना मानने पर भी बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट थमा हुआ है तो आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं अगर आपने पॉजिटिवली ले लिया तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है अगर आप पॉजिटिव नहीं लेते तो आपके लिए कष्ट भी हो सकता है तो ज़रूरी है कि हमें जो है हर कष्ट से निकलने का एक ही सिंपल तरीका है कि खुद को जो है ब्रेक दे दें खुद को शांत रखें तो आइए फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी को नूपुर जी से नूपुर जी मैं चाहूँगा कि समस्याएं तो अनेक हमारी ज़िंदगी में आते हैं ऐसा कहते हैं कि फोकस जिस और करेंगे वो चीज़ें आपको ज़्यादा नजर आएगी और उतना ही ज़्यादा आपके विचार चलेंगे तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसे ज्योतिष शास्त्र आप इतने सारे लोगों को काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते होंगे समस्याएं देखकर दुख फील करने का कारण क्या है? कर सबसे पहला तो यही बोला जाता है कि आपने जन्म लिया है तो आपको दुख तो मिलेगा हम्म हम्म उसको हुँ, फेस करना ही है लेकिन लोग उसके लिए तैयार नहीं होते हर कोई चाहता की केवल खुशी मिले लेकिन सुख और दुख एक चक्र है जो चलता रहता है उस चीज को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे जीवन में परमानेंट खुशी आ जाएगी जी, जी, उससे जी, बड़ी कोई चीज नहीं जिसने इस राज को समझ लिया है हुँ, हुँ, हुँ, तो हम कोशिश यही करते हैं कि लोग उस चीज को समझे और सुखी हो जाए क्योंकि हुँ, समस्याओं का को कोई अंत नहीं है एक के बाद एक दूसरी आती जाएंगी और आप ये चीज मानकर चलिए कि हमको जो दुख मिल रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं हम हमारे दुख का कारण कोई और नहीं होता अगर हमें दुख मिल रहा है तो हम भी किसी कोई दुख दे करके ही आए थे उसी के बदले में हमको ये कम्पनसेशन देना पड़ रहा है रोज़ तो को काट लीजिए और उसमें चलिए अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की आप चीजों को समझना जरूरी है <laughs> और समझने के लिए आपको जो है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा खुद के लिए और मुझे लगता है कि हम लोग खुद को टाइम ना देते हुए समस्याओं को फोकस कर लेते हैं और टेंशन लेके घूमते रहते हैं हम अपने नहीं देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते जी, जी, हैं। जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल और मुझे लगता है कि समस्याओं का समाधान आपके बिल्कुल पास में है बस उसे जो है आपको अपना फोकस चेंज करना होगा समस्याओं की तरफ ना रखते हुए खुद की तरफ़ फोकस करें पॉजिटिव सोचें अच्छे संगत में रहिए अच्छे लोगों के साथ में रहिए ताकि आपका जीवन जो है बेहतर बन सके। निपुर जी मैं चाहूँगा कि एक यूनिक कोई भविष्य या कोई चीज़ ऐसा जैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं आजकल लोग है ना टीवी में आते हैं यूट्यूब पे आते हैं तीन साल के बाद क्या होगा पाँच साल के बाद क्या होगा पॉलिटिक्स में कौन रहेंगे कौन चला जाएगा इस तरह की जो पॉलिटिक्स वाली बात आती है इस तरह की जो टीवी में जो चीजें आती है क्या वो रियल में होते हैं या भी हो सकता है क्या है? नहीं बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं और उनकी कुंडली देखकर ही करते हैं अच्छा तो कुंडली सार्वजनिक है मिल जाती है जैसे मोदी जी है हाँ, हाँ। उनकी कुंडली देख के बहुत सारे लोग बताते हैं ट्रम्प की कुंडली देख के बताते है सबकी कुंडली देख के विश्लेषण किया जा सकता जी जी जी जी चलिए एक हाथ कोई ऐसा अनुभव आपके पास जैसे कोई आपके पास लोग आते हैं है समस्या लेके या कुंडली जानना चाहते है उसमें कुछ यूनिक ऐसा एक्सपीरियंस किसी एक क्लाइंट का बताइया ऐसा लगा तो होगा तो, क्या बताऊं बताऊत मुझे कुछ याद नहीं है लेकिन जनरली ना लोगों की समस्या शादी को लेकर रहती है लेकर रहती है काम को लेकर रहती हैं या संतान को लेकर रहती है इससे ही समस्या संसार में निन्यानवे के फेर में ही लोग पड़े रहते हैं ये तो चीज मुझे समझ में आई है उससे ऊपर उठने का सोचने वाले अभी तक मुझे नहीं मिल पाए है चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा देखिए साथियों नोपुर जी से बातें करते करते हम लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ज्योतिष विद्या जो है अपने हिसाब से गणना या फिर आप हाँ जो भी तरीका है उससे आप जान तो सकते हैं लेकिन भविष्य जान भी हमें अगर, अगर अपने कर्म को बदलना है तो फिर हम सीधे ही अपने मुद्दे पे काम करें कि हम अपने कर्मों को चेंज करें हमारे थॉट पैटर्न को चेंज करें और ख़ुद के लिए टाइम दे तो निश्चित तौर पे हम अपने दुख को कम कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर मैटर है और बाद में एक और सुंदर बात उन्होंने ये बताया कि निन्यानवे का चक्कर सबका ज़्यादा है तो उस निन्यानवे के चक्कर में शायद हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के बजाय हम अपने आप को ज़्यादा इंगेज करते हैं ज़्यादा बिजी करते हैं ज़्यादा समस्याओं से गिरे रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निन्यानवे के चक्कर छोड़ दें और काम करना छोड़ दें नहीं बैलेंस इज़ द इम्पॉर्टेंट हर व्यक्ति को अपने जीवन में बैलेंस बना रखना है खुद के लिए भी टाइम देना है और दूसरों के लिए भी टाइम देना है तो आप सोचिए आप चिंतन कीजिए मनन कीजिए किस तरह से हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं शायद ये सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन को अच्छे से जीने का नुपुर जी मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहिए संदेश है कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा से परमात्मा का मिलन होना चाहिए जी, हम ऊपर पांडव भवन बाबा की कुटिया में गए थे वहाँ लोग अपनी विशेष लिख के डाल रहे थे तो इतने विशेष अभी यहाँ आने के बाद भी लोगों की बाकी है आत्मा परमात्मा <laughs> से मिल जाए ये उद्देश्य जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमें नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सही बात है चलिए बात ही सुंदर बातें आपने बताया और बात ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया है तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ आप भी अपने जो है सपनों को ज़रूर साकार कीजिए लेकिन एक बैलेंस लाइफ को पहले मैंटेन कीजिए जितना ज़्यादा समय अपने आप से एकाग्रचित होकर अपने आप को बनाए रखेंगे आप अपने आप को पॉजिटिव ऐसा कहते हैं यू आर रिवर डिज़ाइनर मना आप अपने खुद के शिल्पकार हैं मराठी में कहावत है तू आए तुझा जीवनाशा शिल्पकार यानी आप अपने जीवन के खुद शिल्पकार हैं तो अपने शिल्पकार खुद बनिए दूसरों के हाथ में अपना कलम मत दीजिएगा <laughs> तो ये अच्छी तरह से आप समझें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अपने कलम से अपने लाइफ को बहुत सुंदर बनाइए बहुत सुंदर डेकोरेट कीजिए ताकि दूसरों को लगे हाँ जीवन हो तो ऐसा आप सुनाए हैं रेडिमो वन वन एफएम चलिए मित्रों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते और निपुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल सुनते रहो मस्क रा suno dhara ki zubani sadiyon purani amar kahan कण में छिपा है गौरव निशानी झूठ की परत हटाए सच की लौ जला दी पर हर शेर की दहा गूंज रही अभी सिंधु से भी पुराना भारत का उजियारा हमारी संस्कृति अब